भारतीय दर्शन षोड़श परिच्छेद विशिष्टाद्वैत दर्शन रामानुज वेदांत यह मत्श्री संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है इसका प्रधान केंद्र तमिल प्रांत कहा जा सकता है इस प्रांत के इतिहास से ज्ञात होता है कि वहाँ भूतपूर्व वैष्णव धर्म प्रवर्तक बारह भक्त हुए थे जिनके नाम है सरोयोगिन भूत योगिन महदयोगिन या भ्रांत योगिन भक्तिसार सठकोप मधुर कवि कुलशेखर विष्णुचित्त गोदा भक्ताग्रि रेणु योगीवाहन और परकाल इनके बाद छः वैष्णवाचार्य हुए जिनमें नाथ मुनि और उनके पौत्र यामुनाचार्य बहुत प्रसिद्ध थे मध्यविभी विभिवीथि भट्ट और कृष्णपाद भी प्राचीन आचार्य थे कहा जाता है कि नाथमुनि दसवीं शताब्दी में हुए यह पर कालमुनि के शिष्य थे न्याय तत्व और योग रहस्य इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इनके बाद यामुनाचार्य हुए जिन्होंने वैष्णव संप्रदाय को वैदिक सिद्ध करने का पूर्ण प्रयत्न किया आगम प्रामाण्य महापुरुष निर्णय सिद्धि त्रय गीतार्थ संग्रह चतुश्लोकी तथा स्त्रोत्र रत्न इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं यामन मुनि श्रीरंगम में रहते थे यामुन मुनि के प्रधान शिष्य प्रसिद्ध श्री रामानुजाचार्य थे रामानुज का दूसरा नाम लक्ष्मण था इनका जन्म 1017 सौ ईस्वी में हुआ इनके पिता का नाम केशव था जो रामानुज के जन्म के कुछ ही दिन बाद परलोक सिधारे बाल्यावस्था में साधारण शिक्षा प्राप्त कर इन्हें वेदांत पढ़ने की उत्कट इच्छा हुई और यह अपनी मौसी के पुत्र गोविंद के साथ कांची जाकर यादव प्रकाश से वेदांत पढ़ने लगे किंतु यहां उन्हें संतोष नहीं हुआ इतने में यामुन मुनि ने रामानुज के गुणों से प्रसन्न होकर इन्हें श्रीरंगम बुलाया परंतु रामानुज के श्रीरंगम पहुँचने के पूर्व ही यामुन मुनि का देहांत हो चुका था श्रीरंगम पहुँच रामानुज ने वाव वूत्र के ऊपर एक काव्य रचने की प्रतिज्ञा की और पुनः कांची लौटकर चले आए फेरी अनंबी नामक सन्यासी से उन्होंने सन्यास ग्रहण किया पुनः श्रीरंगम जाकर स्थिर हो गए इसके पश्चात अपने एक शिष्य की जिसे बोधायन वृत्ति कंठस्थ थी सहायता से रामानुजनुज ने श्रीभाष्य की रचना की और बाद में वेदांत सार वेदांत संग्रह वेदांत दीप तथा गीता भाष्य आदि ग्रंथों की भी रचना की उनके अनुयायियों में तत्वत्रय की रचयिता लोकाचार, पंचरात्र रक्षा आदि ग्रंथों के करता वेदांत देशिक यतीन्द्र मतदीपिका के रचयिता श्रीनिवासाचार्य आदि बहुत प्रसिद्ध विद्वान हुए तत्व विचार रामानुज के अनुसार चित, अचित और ईश्वर ये ही तीन मूल तत्व हैं इनमें ईश्वर तो प्रधान अंगी है और चित तथा अचित इसके दो विशेषण या अंग हैं इसलिए यह मत विशिष्ट अद्वैता अद्वैतवाद कहलाता है पहला चित्त तत्व चित्त तत्व ही जीवात्मा है जो देह इंद्रिय मन प्राण तथा बुद्धि से भिन्न है यह स्वप्रकाश, आनंद रूप या सुख रूप नित्य अड़ु अव्यक्त या अतन्द्रिय अचिंत्य निरवज निर्विकार है तथा ज्ञान का आश्रय है ईश्वर इसका नियामक है अर्थात ईश्वर की बुद्धि के अधीन इसका सब व्यापार होता है ईश्वर ही इसका धारक है और यह ईश्वर का अंगभूत भी है जीवात्मा का ज्ञान सर्वव्यापक है इसीलिए इसके भोग में कोई भी प्रतिबंधक नहीं होता और एक ही काल में एक आत्मा अनेक शरीर ग्रहण कर सकती है यही जीव ज्ञाता भोगता और करता है संसारी कार्यों के प्रति आत्मा में स्वाभाविक कर्तृत्व नहीं है जीव में जो स्वातंत्र है वह ईश्वर प्रदत्त है इन दोनों में सेभ्य सेवक भाव है जीव जो कुछ करता है सब ईश्वर प्रेरित होकर ही करता है जीवात्मा के तीन भेद हैं बद्ध मुक्त तथा नित्य पहला बद्ध जीव बद्ध उन्हें कहते हैं जिनका सांसारिक जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है इनके रहने का स्थान चौदहों भुवन है ब्रह्मा से लेकर अति तुक्ष कीड़े मकोड़े तक सभी जीव बद्ध हैं इन बद्ध जीवों की उत्पत्ति के संबंध में कहा गया है कि भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा हुए और उनसे रुद्र सनक सनंदन सनातन तथा समत, सनत कुमार नारद आदि देवर्षि वशिष्ठ भृगु आदि ब्रह्मर्षि तथा पुलस्त मरीचि दक्ष कश्यप आदि नौ प्रजापति उत्पन्न हुए इनसे देवगण इंद्र वह यम नैऋत वरुण मरुत कुबेर ईश ब्रह्मा तथा अनंत ये दस दिखाल विश्व वि, विस्तृत विभु प्रभु शिखी मनोज अद्भुत त्रिदीव बलि इंद्र सुशांति कुर्ति सुकीर्ति कृतुता तथा दिवसपति ये चौदह इंद्र स्वयंभु सारुचिस उत्तम तामस रैवत चाक्षुष वैवस्व सवर्णी दस सवर्णी रुद्र धर्मसावर्णी देव देवसावर्णी तथा इंद्र सवर्णी ये चौदह मनु हुए असुर पितृगण सिद्ध गंधर्व किन्नर पुरुष विद्याधर आदि धर ध्रुव सोम विष्णु अनिल अनल प्रत्युष तथा प्रभास ये आठ वसो अज एक पात बहिर्बुन पिनाकी अपराजित त्र्यंबक महेश्वर विशाकपी शंभु हरण तथा ईश्वर ये ग्यारह रुद्र विवस्वान अर्जमा पूषा त्वष्टा सविता भग घाता विधाता वरुण मित्र शक्र तथा उरुक्रम ये बारह आदित्य दोनों अश्विनी कुमार दानव यक्ष राक्षस विषाद गुह्यक आदि देव योनी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शुद्र आदि मनुष्यगण पशु मृग पक्षी शरी पतंग कीट आदि तिरक गण वृक्ष गुलता विरुख तथा तृण आदि स्थावर ये सब क्रमशः उत्पन्न हुए इनमें से तिरक गण स्थावर आदि को छोड़ अन्य सब शास्त्र वश्य कहलाते हैं इनमें से कुछ तो भोग की इच्छा रखते हैं और कुछ मोक्ष की भोगियों में भी कुछ तो अर्थ और काम को अपना ध्येय मानते हैं और कुछ केवल धर्म को धार्मिक बुद्धि वाले परलोक को मानते हैं तथा देवताओं एवं भगवान में श्रद्धा और भक्ति रखते हैं मुक्त की इच्छा रखने वाले कुछ तो केवल ज्ञान द्वारा प्रकृति तथा पुरुष के विवेक को ही अपना ध्येय समझते हैं कुछ भक्ति तथा प्रपत्ति के द्वारा भगवान में लीन हो जाना अपना कर्तव्य समझते हैं भक्ति के अधिकारी इस भक्ति मार्ग में देवताओं के अतिरिक्त केवल ब्राह्मण छत्री तथा वैश्य को ही अधिकार है शुद्र को नहीं जो सब तरह से दरिद्र है तथा जिन्हें भगवान की शरण छोड़ अन्य उपाय न हो तथा जो अपना सर्वस्व भगवान को समर्पण कर दे वे ही प्रपन्न कहलाते हैं इनमें से कोई तो भगवान द्वारा धर्म अर्थ और काम इन तीनों की प्राप्ति को अपना ध्येय मानते हैं और कोई केवल मोक्ष को ही अपना चरम उद्देश्य समझते हैं मोक्ष की इच्छा रखने वाले संसार से विरक्त होकर सत्संग से विवेक बुद्धि की को प्राप्त कर सदगुरु के समीप जा पड़ कर भगवान के चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं इसके अधिकारी सभी होते हैं इन में से कुछ तो ऐसे होते हैं जो प्रारब्ध कर्म को मानते हुए अपने शरीर के स्वाभाविक अवसान समय की प्रतीक्षा करते हैं वे दृप्त कहलाते हैं और जो इस संसार में अपने को प्रज्वलित अग्नि के मध्य में जलते हुए के समान मानकर शीघ्र इससे छुटकारा चाहते हैं वे आर्त कहलाते हैं